श्याम धिकां प्रजापति के वाक्य सुन कर के इंद्र और विरोचना दोनों उसे आत्मा को जानने के लिए उसे बताया था नम तो आत्मा नम अनुविध बिजान आती सर्वान लोकान आपनति स सामान सब सा लोक काम्य सबको प्राप्त करता है जो आत्मा को जानता है तो दोनों असुर के राजा विरोचना देवता राजा राजेन्द्र दोनों गए प्रजापति के पास तौह द्वाशतर्षा ब्रह्मचर्यमूचत स्तौ प्रजापतिवाच किन् किस्तमीति तौचतु आत्मापहत पाप्मा बीजरो विमृतुर्शको सत्य सत्यम सो सोन्वेष्ट्य स विजिज्ञासीव्य सर्वांश लोकानोति सर्वांश कामस्तम आत्मादीजाती भगवत वचो वेदयते तमी छंता भवास्तमित तौह द्वांश् वर्षा ब्रह्मचर्य वोशद तौइंद्रौर्चना जनजाक प्रसिद्ध वर्षानि बत्तीस वर्ष ब्रह्मचर्य उम्मचर्य ब्रह्म पालन करके सेवा कर करके रहेगी तो प्रजापति रुवाच बत्तीस वर्ष पूरा होने के बाद प्रजापति ने पूछा किम क्षंत अबास्तमिति किसकी इच्छा से यहाँ बास करते हो क्या चाहते हो तव तो हू दोनों ने कहा यह आत्मा अपहत पापमा बिजरो विमृतुर विषको बीजिघत्स्व अ पास सत्यम सत्यसकल्प स्न्वेष्टव जो आत्मा अपहत पापमे पाप पुण्यसहित रहित मृत्युरहत्य विमृतु शोकरहितशोक बीजिघत्स्युतारहित विगता जिग्त्सा ये अत्मच्छा जिग्त्सा अ पाश प्यास है प्यास नहीं सत्य काम सत्य संकल्प स्व अन्विष्टव्य उसका अन्वेषण करना चाहिए और अन्वेषण करके सजिज्ञासित व्य हो विशेष रूप से उसको जानना चाहिए उसका ज्ञान का भी फल आपने कहा स सर्वांश लोकान्नति सर्वांश कामन सब लोक स्व काम्य को प्राप्त करता है यम आत्मान अनुविद्य भी अनबद्यशास्त्राचार्य से श्रवण करके साक्षात्कार करता है। जानता है इति हैगवत तो वचन वेदयते भगवान आपके वचन सब जानते शिष्ट महापुरुषा तमीछंत तो वास्तव उसकी इच्छा से हम आपके पास तौह ग भाष्य में द्वाशतर्षा बत्तीस वर्ष शुश्रूषा परो भूप्वा ब्रह्मचर्य उषतर उषितवत बत्तीस वर्ष गुरुकुल में वास मुख्य है सेवा गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्क न धन न वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थ नव कारण विद्या प्राप्ति के लिए तीन साधन है चतुर्थ नहीं है गुरु गुरुशुश्रूषया विद्या सेवा से पुष्कन धन ना बहुत धन जैसे राजा महाराजा लोग देते थे गुरसहस्रम ददाम गुरुसहस्रम ददा श्रृंगमे सुना लगा करके ऐसे पुष्कल बहुत धन से अथवा विद्या विद्या एक विद्या से दूसरी विद्या कोई व्याकरण पढ़ाते हैं जिनको उनसे न्याय पढ़ते हैं कोई न्याय पढ़ते हैं तो उनसे वेदांत पढ़ते हैं न्याय पढ़ाते हैं इसी प्रकार विद्या से विद्या चतुर्थम हम नहीं वो कारण हम और चतुर्थ कोई कारण नहीं तो ब्रह्मचर्य में ऊ सत्कार गुरुकुले में वास करने का मंत्र में तो शुश्रूषा सेवा का नाम नहीं है किंतु ब्रह्मचर्य वास करना गुरुकुल में विद्या के लिए उसे मुख्य है शुश्रूषा पर हो होकर के ब्रह्मचर्य उषतो उसे किया। अभी वास किया अभिप्राय ज प्रजापति स्थावत वाच उनके अभिप्राय को जान करके यानी कि बत्तीस वर्ष तक उनको पता नहीं के रहते जान करके उनसे पूछा किम संतो किम प्रयोजनम अभिप्रैत्य इच्छंतु अवास्तम युवां तो युवामुक्त तव तो तो उचतु क्या किस की इच्छा करते हुए क्या प्रयोजन किस प्रयोजन के अभिप्रा से यहाँ बास करते हो ऐसा पूछने पर तहु तो उचतु दोनों ने कहा यह आत्मा हित्यादि भगवत वचो वेदय शिष्टा जो भगवान प्रजापति का वाक्य है उस पूरा वाक्य को कह दिया यह आत्मा अपा से ले करके अनुद्य विजाती यहाँ तक प्रजापति का वाक्य है पूरा वाक्य को उन्होंने कह दिया यह आत्मा इत्यादि भगवत वच वेदयते ये भगवान का वचन आपका वचन वेदयंत जानते हैं कौन जानते हैं शिष्टा जो शिष्ट पुरुष जानते हैं अत तम आत्मा ज्ञात इसे आत्मा को जानने की इच्छा से हमने वास किया टीका मैं तम आत्मा ज्ञात इच्छंत अवासवती वक्तव्य अवासतम यदि प्रजापति बचो अनुकर्षण मात्र दृष्ट्य प्रजापति ने पूछा था अवास तुमने क्यों वास किया तो ये उत्तर देते समय कहना चाहिए हमने वास किया था अवासव उत्तम पुरुष द्विवचन में किंतु तो अब में ऐसे कहते हैं जैसे उन्होंने प्रश्न में बुला था बस किया ऐसे ही बताया अबास्तव किसी प्रजापति बचन अनुकर्षण मातृ प्रजापति के वचन का अनुकर्षण करने के लिए अनुवाद करने के लिए ऐसे कभी कभी कोई प्रश्न करते हैं आप कहाँ से आए आप कहाँ से आए हम हमसे आए पूरे प्रश्न का अनुवाद करके फिर आप कहाँ से, से आए हम वहाँ से आए इसे जो बोलते हैं उसका फिर कह देते हैं तो क्या चाहते हो तो हम चाह हम चाहते हैं कहना चाहिए चाहते हो भी कह देते कभी वो तो पूछते तुम क्या चाहते हो ये कहते हम चाहते हो हम चाहते हैं कहना चाहिए तो इसे कभी कभी प्रश्न वाक्य में जो उसे कहा गया ऐसे ही कह देते हैं तो इसे वेद में चाह उनका जो वाक्य है अवासतम उसको केवल अनुवाद कर दिया नहीं तो कहना चाहिए अवास वो व्यय पूछते तो मध्यम पुरुष पूछेंगे और उत्तर देते समय उत्तम पुरुष से कहना पड़ेगा कहाँ जाते तो कूत्र गच्छसी मध्यम पुरुष से और उत्तर देते समय उत्तम पुरुष ग्रामम गी उत्तम पुरुष ना कि गच्छसी ग्रामम गी थानी ग्रामम गी तो भी ऐसे जैसे उनके वाक्य था ऐसे उत्तर देने में अनुकरण करने के लिए कह दिया अवास्तव में अवास्तम इसे कहना चाहिए अवास्तम चांदा से प्रयोग अब पूर्वक अब अपूर्वक आश धातु सिच ही व लोप होता है पह, तकार होने पर हाँ तकार होने पर झलो झल जाल से लोप हुआ तो जो झलो झल जाल से लोप हुआ वो सीच लोप सिद्ध होने के कारण वहाँ सी अर्ध धातु के सूत्र से तकार हो गया सहसी आर्धात्विक तकार होने से तकार होने के बाद सिंचिलोप हुआ वस धात्व के सकार को तो हो गया फिर सिंचोप हो गया तो अबात्तम ऐसा बनना चाहिए अबात्तम होना चाहिए किंतु अबास्तम ऐसे चांदा से प्रयोग है आगे टीका में अतः इंद्र विरोचन और मिथो वैरि कथम एकत्र अवस्थान चीरम आसी इतना आशंका इंद्र और विरोचन दोनों परस्पर वहरी शत्रु तो एकत्र कथम अवस्थान चीरम थोड़े समय तक तो रह जाना कोई बात नहीं 32 वर्ष एक साथ कैसे गे इत्याश्य यद्यपि मास्ते में यद्यपि प्रजापते प्रजापति समी समीगमनाषायुक्ता भूता तथा विद्या प्राप्ति प्रयोजन प्रयोजनगौरवाद त्यक्तराग देशमुहरीदोषाव भूतुर्ब्रह्मचर्य प्रजापो प्रजापते समीप आगमनात प्राक प्रजापति के समीप आने के पहले अन्योन्न ईर्ष्यायु तो अभुतम परस्पर ईर्ष्या है आते समय रास्ता में कोई मैत्री नहीं ईर्ष्या से हम इसको प्राप्त करने में प्राप्त करूँगा ईर्ष्या होकर के आए तथापि अभी जो उनके पास जो पहुँचे मुख्य उद्देश्य है विद्या प्राप्ति प्रयोजन है जिस प्रयोजन से कुछ कार्य करते कहीं जाते हैं वही मुख्य होता है उसी के गौरव से अन्य सव का सबका की उपेक्षा करके उसकी प्राप्ति करनी चाहिए जो उसी प्राप्ति की उपेक्षा करके अन्य में लग गया तो अपने बर्बाद कर दिया जीवन विद्या प्राप्ति है प्रयोजन उसी गौरव से गए और वहाँ आपस में झगड़ा करेंगे झगड़ा करने का तो अपने स्थान में झगड़ा करना था करते अनाधिकार से चलता है गुरु के पास जा के प्रजापति के पास जा के ब्रह्मचर्य पास करके वहीं झगड़ा करेंगे तो व्यर्थ हो जाना तो विद्याप्रप्ति प्रयोजन से गौरवाद गुरुत्वात् वही तो मुख्य है और विद्याप्रप्ति के लिए राग द्वेषमोह आदि का त्याग करना पड़ता है त्यक्त राग द्वेष मोह ईर्ष्यादिदोषाव भूत राग द्वेषमोह ईर्ष्यादि दोषत्याग करके ऊ चतुर्वास के ब्रह्मचर्य प्रजापतो प्रजापति के पास टीका में देवासुरजयो स्वभाव तो बहरणोरपुर विद्यार्थी तेना चिरत्र ब्रह्मचर्य वाचन सूचितम अर्थम दर्शयती मंत्र के द्वारा जो कहा जाता है इंद्र और विरोचना दोनों जाकर के जबकि स्वभाव दोनों शत्रु है देवता और अशुर का संग्राम तो अनादिकाल से दोनों परस्पर स्वभाव तो शत्रु है तो भी विद्यार्थी होने के कारण चिर दीर्घ काल बत्तीस वर्ष एक अत्र ब्रह्मचर्य वास करते हैं इसे कहा गया वास के उसके द्वारा वेद से सूचित जो अर्थ ये जो वेद में कुछ कहा जाता है कहीं आख्यायिका रूप से कहीं कुछ वचन उसके द्वारा कहीं कहीं तो स्पष्ट कोई शब्द कहा जाता है आत्मा बारे द्रष्टव्य यजित स्वर्ग कामों ये तो स्पष्ट विधि है कहीं कहीं विधि नहीं किंतु सूचित होता है सूचना करने वाले स्पष्ट रूप से शब्द सूत्य नहीं ऐसे शब्द कुछ कहा गया उसे अर्थापति ऐसे कहा गया तो कुछ समझना इसका अभिप्राय के वो क्या है ऐसा क्यों कहा गया अर्थ होता तो सूचित तो कहीं कहीं के ध्वनितमर्तव तो जैसे शब्द कहते हैं तो स्पष्ट शब्द है और घंटा आदि ध्वनि बजाते हैं स्पष्ट शब्द नहीं उसे ध्वनि निकलती है ध्वनि से कुछ शब्द की कल्पना हो जाती है इसी प्रकार ये सूचित तो शब्द से नहीं कहने पर भी तो तो ये अर्थ सूचित है यही रहस्य है दिखाते तेनाद प्रख्यापितम आत्मविद्या प्रख्यापित दोनों मिल करके शत्रुता राग द्वेष जोड़ करके बत्तीस वर्ष रह गए परस्पर दोनों स्वभावतः शत्रुने पर भी ऐसे ये प्रख्यापित हुआ ऐसे सूचित हुआ ख्यापित हुआ घोषित हुआ उद्घोषित हुआ आत्मविद्या गौरवम आत्मविद्या का गुरुत्व इतने उत्कृष्ट है तो स्वभावत शुता को छोड़ करके रागवेश रही होकर तो समय बत्तीस वर्ष रह गि तौह तो प्रजापतिवाच ये येषु अक्षिणी पुषो दृश्यत आत्मे उवाचेतदमृतम भयमेत ब्रह्मेत यो भगवोसुपरीख्याय याय आदर्शे कतम ऐसे उएवैषु सर्वे अन्ते सुपरिख्यायत इति होवाच प्रजापति ने कहा तौ तो प्रजापतिवाच तौ तो इंद्र विरचना दोनों से कहा यह ये पुरुष दृश्य थे चक्ष में जो पुरुष दिखता है यही आत्मा ऐसा आत्मा है यही आत्मा ऐसे कहा अरे यही अमृत है मरण धर्म रही तो ये अभय अभय रही ये ब्रह्म आत्मा कह कर जो आत्मा वही ब्रह्म है ये अतः फिर दोनों पूछते य यो यम भगवो अपसु परीक्षा थे जल में दिखता है छाया प्रतिबिंब यशा आदर्श दर्पण में भी दिखता है और अन्यतर खड़गादे में दिखता है कौतम है ऐसा इनमें से कौन आत्मा है इति तो उन्होंने कहा ऐसा ये सुवे से अंत परीक्षा थे ये आत्मा के अंदर ही है ज्ञात होता है दिखता है सर्वत्र सर्वे ये उच उत्तर दिया में तावे एवं तपस्विनो शुद्ध तपस्वीन शुद्धकर्मसु योग्यापल प्रजापतिवाच तौ तो एवं तपस्विनो इस प्रकार तपस्या करने वाले दीर्घ काल राग द्वेशरहित तो होकर के सेवापूर्वक ब्रह्मचर्य पालन कर रहना यही तपस्या है मनसच्च एकाग्रम परम तप इंद्रिय मन की एकाग्रता ये परम तप है बहिर्मुखता का त्याग करके अन्य विषय चिंतन छोड़ करके जब तक अन्य विषय चिंतन कुछ कुछ सुनना देखना संगीत भज, भजन सुनना के नाम पर कोई दूसरे कुछ सुनते देखते हैं ये बहिर्मुखता है वो तपस्या नहीं है सब सबको छोड़ करके संसार के विषय में ज़्यादा जानने की इच्छा नहीं देखना सुनने की इच्छा देखने की सुनने की इच्छा नहीं खाने की कुछ प्राप्त करने की नहीं केवल विद्या प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति इसी इच्छा से सब इच्छा का त्याग करके रहना एक स्थान में डट कर रहना कुछ भी परिस्थिति हो प्रारब्ध के अनुसार परिस्थिति आती है थोड़े थोड़े इधर उधर हो कर के भाग दे इधर चलेगी उधर चलेगी बर्बाद होता है कुछ नहीं हो पाता है कहीं भी यदि डट करके कोई रहता है प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख निंदा तो मिलेगी उसको सहन करके रहना ये तपस्या है और एक साथ दीर्घ काल रहने के लिए राग द्वे मुहादि का त्याग करना पड़ता है जो राग द्वे से झगड़ा करते हो थोड़े समय में छोड़कर उधर जाएंगे उधर भी थोड़े दिन में झगड़ा करेंगे उधर से भागो कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है जहाँ जाएंगे कुछ ना कुछ थोड़े दिन में झगड़ा झगड़ा करने पर फिर पड़ेगा उधर क्या थोड़े दिन रहा फिर कहेंगे हाथ पैर काट देंगे कुछ करना नहीं ऐसी बात करते कहते बोलेंगे ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे मार देंगे काट देंगे चकू दिखाएंगे फिर भागो ऐसे बिना कारण झगड़ा करने से राग द्वेष करने से अपना जो मुख्य उद्देश्य है उससे दूर हो जाते हैं यही सहन करना निंदा स्तुति तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट यह न कि नचित जैसे कैसे होने पर सहन करना ये तपस्या है तपस्या है यही तपस्वी हो गया दोनों रह गए राग द्वेष छोड़ करके 32 वर्ष असैवा पर एवं तपस्वी ने शुद्ध कर्मसव योग्य उपलब्ध तप शुद्ध कर्मश कलमश पाप शुद्ध होता है मतलब प्रक्षित तो हो जाता है टीका में दिया शुद्ध कर्मसव का तो दोषा बीती दोष का प्रक्षालन हो जाता है दो न जाता है ये तपस्या से तपस्या में कष्ट सहन करना पड़ता है जैसे कष्ट हो सहन करना ही तपस्या है बृहदारण्य उपनिषद में आएगा ज्वरादि रोग होता है तो उस समय चिंतन करें कि मैं तपस्या कर रहा हूँ तपस्या करने वाले जान बुझ करके प्राप्त हो कष्ट को सहन करते तो चिंतन करे जब रोग होता है कष्ट मिलता है मैं तपस्या कर रहा हूँ तो तप का फल मिलता है तो जो प्राप्त होता है सुख दुख कष्ट उसको सहन करना ही तपस्या उससे दोष का प्रक्षाणन होता है अहंकार की समाप्ति के लिए अहंकार को खत्म करने के लिए सेवा करनी पड़ती है अहंकार को पुष्ट करे तो विद्या की प्राप्ति नहीं होती संसार का त्याग करे सांसारिक फल प्राप्त नहीं हुआ आ साधुवान करे कि वही अपने में इतने बड़ा में इतने बड़ा अपने कुछ बड़ अपने कुछ ना कुछ बड़ा अपने दिखा कर मैं बहुत मैं बहुत जानता हूं बहुत पढ़ता हूं बहुत पढ़ा है मैंने जितने भी बहुत पढ़े छोटे काम के लिए यदि कहेंगे लकड़ी काम कारपेंटर करता है, तुम कर लो बहुत पढ़ने वाले मैं कितने कर लेंगे और कारपेंटर कोई काम कर दिया तो कोई बात नहीं फिर कोई काम क्या पाइप के काम कर दो और नहीं कर सकते ऐसे छोटे मोटे काम के लिए मालूम नहीं है कहीं बिजली में कहीं खराब हुआ कर दो तो सबको मालूम नहीं कोई कर रहा है तो एक काम में मालूम है तो दूसरे काम मालूम नहीं विद्या में बहुत पढ़ लिया तो किस में तो मूर्ख है जो बिजली काम करता है वो जितने जानता है आपको मालूम नहीं तो उसे आप विद्वान है या मूर्ख है ज़्यादा है लकड़ी काम करने वाले जितने जानता है आप नहीं जानते हो तो वो वि, विद्या में वो आपसे अधिक है आप अधिक है किसी विद्या में आप अधिक है तो किसी विद्या में कम है यदि आप कल है मैं इतने विद्या में अधिक विद्वान बड़ा हूँ तो देखो कितने विद्या में आप निकृष्ट हो कुछ विद्या में अधिक है उसको लेकर घमंड होता है कि मैं इतने जानता हूँ इतने विद्या तो में तो अधिक हो तो कितने विद्या में निकृष्ट हो देखो विचार करो ये विचार कर कितने विद्या है कितने विद्या मुझे नहीं आती भाषा किसको आ गई दस भाषा ठीक है दस भाषा आ गई तो और कितनी बाकी भाषा बसी कितनी भाषा नहीं आती है हाँ अन्य कोई नहीं जानता मैं जानता हूं किंतु जानने वाले भी आपसे अधिक है कोई कार्य आप कर सकते हो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जो पढ़ने वाला अच्छा पढ़ता है जो फुटबॉल खेलना होता है वो पीछे रहेगा आगे दौड़ नहीं पाएगा दौड़ते समय उसको पीछे कर देंगे ना अच्छा पढ़ता है तो दौड़ लेकर कर आगे पहुँच जाएगा नहीं किस कार्य के लिए कोई होता है किसी कार्य के लिए कोई होता है कितने विद्या है बहुत विद्या में अज्ञान है कि कुछ विषय में ज्ञान है एक एक विषय को विचार करेंगे एक विषय में सर्वज्ञान प्राप्त करने वाला भी कठिन है व्याकरण में भी नव्य व्याकरण प्राचीन व्याकरण भेद करते हैं उसमें भी और व्याकरण बहुत है केवल पाणनीय व्याकरण में एक लघु कमधि को भी ठीक कोई पूरा आरंभ से अंत तक ठीक कर दिया जहाँ से पूछो बता दे कहीं भी कोई मिले तो दर्शन करो जहाँ से पूछो बता दे तुरंत प्रश्न करते उत्तर आ जाएगा ठीक है ये अमुक धातु का अमुक कलाकार का यहाँ का रूप बोलो और ये सूत्र का कार्य बताओ ये शब्द का रूप वहाँ बताओ कोई इसमें हो तो हाथ उठाओ लघुको का पूर्वाध भी पूछेंगे ये सुमा दसंत शब्द सिद्ध करने के लिए पूछेंगे तो भी बड़ा कठिन है एक कुछ आ जाए तो और कुछ नहीं आएगा और इसी प्रकार जो लोग पढ़ते हैं बहुत विषय पढ़ते हैं विज्ञान में कितने अलग अलग विषय कोई वैद्य डॉक्टर होते हैं उनसे पूछो कितने विषय में ज्ञान है एक विषय में बहुत अत्यंत अभिज्ञ हो गया तो उसमें डॉक्टर में भी डॉक्टर में भी बहुत विषय जिसका ज्ञान उनको नहीं दूसरे पास भेजेंगे थोड़े बहुत तो जानते हैं आपकी अपेक्षा हम लोग के अधिक की तो अधिक जानेंगे कि उसमें सब विशेषज्ञ अलग अलग विषय में अलग, अलग अलग होते हैं कितने विशेष विषय में कितने विशेषज्ञ हैं ये उनके पास भेजाओ इनके पास भेजेगा एक नहीं इसी प्रकार बहुत विषय में ज्ञान नहीं कम विषय ज्ञान है ये घमंड अहंकार को छोड़ना चाहिए साधु बनने के बाद कोई पहले का घमंड लेकर कहता ऐसे में करता हूँ व्यर्थ है साधु वेश में रहना नहीं चाहिए यदि पहले का घमंड लेकर बैठा तो जाओ पहले वहाँ जा करो साधु बन गया तो नया कुछ नहीं है लघु कम कितना आता है आती है बताओ कितने इसमें तपस्या करते हो बताओ कितने आसन लाग्र बढ़ सकते हो कितने प्राणायाम करते हो कितने याद हुआ ग्रंथ ये पद बताओ ये विद्या के है, कितने आती है कितने त्याग है कितने तपस्या है कितने चलता है इसमें बड़पन है कितने सेवा भाव है कितनी नम्रता है ये देखो ये दैवी सम्पत्ति है अन्य संपत्ति को संपत्ति नहीं माने तभी कुछ होता है नहीं तो उधर से तो कुछ नहीं किया इधर आकर के इधर भी छोड़ करके इधर नहीं कर पाया इसलिए यही तपस्या है जिस किसी परिस्थिति में रहे तब अंत कोण शुद्ध होता है तब ज्ञान प्राप्ति होती अहंकार का पूरा त्याग करने के लिए छोटे से छोटे जब चाहे कुछ मिले कुछ ना कुछ सेवा करें ये कहें हम तो पढ़ने के लिए हम क्यों सेवा करेंगे ये क्या हम करेंगे हम तो विद्यार्थी है ये तो वो लोग करेंगे जो लोग ट्रस्टी बनते वो लोग करें हम क्यों करेंगे बहुत बड़े बड़े विचार वाला ऐसे कहते हैं हम क्यों करेंगे हम तो पढ़ने के की लाए विद्यार्थियों क्यों लगा दें यू कि झाड़ू लगाएं कोई बर्तन धोने के पड़ रहा तो क्यों हम बर्तन धोएंगे हम तो कितने पढ़ लिखा है कितने धोनी हम कथा करेंगे तो इतने रुपया हो जाएगा यहाँ बर्तन धोएंगे ये सब घमंड अहंकार ये सब मार्ग में विरोधी है ये का त्याग करना यही तपस्या है जितने जितने त्याग करे इतने इतने साधुता है वैराग्य त्याग सहनशीलता, नम्रता अहंकार का त्याग बड़प्पन कुछ नहीं सेवा करना पड़ता है इसलिए सेवा करते हैं अहंकार को छोड़ने के लिए और सेवा कभी मिले तो उसमें यदि पीछे कोई हटे तो अहंकार का त्याग होता है अहंकार की पुष्टि होती है और उसमें कुछ लाभ है ना लाभ नहीं है इसलिए सेवा के मौका नहीं मिले तो भी करे दूर ढूंढते रहे कहीं कुछ कुछ करे कभी प्लास्टिक ग्लास रास्ता में पड़ रहता तो तीन चार दिन तक तो वही थे पड़ रहेगा आते जाते पैर में कोई इधर उधर मार दिया उधर मार दिया वही सामने <laughs> सत्संगे के सामने इधर कभी जाता कभी इधर आता है कोई इसको उठा कर कहें वो डाल दो इतना नहीं होगा ऐसा नहीं जहाँ जब मिले मौका मिले थोड़ी सेवा करें सामान्य लोग में भी बताते हैं, करते हैं लोग रास्ता में जाते रास्ता में कोई पत्थर गिरा हुआ उसको हटा करके बाहर किनारे कर देते हैं कांटा है तो हटा करके किनारे कर दो सामान्य लोग मूर्खों लो को भी करते हैं गांव में देखो जो रास्ता में यदि कांटा है कोई घंटा हटा देता है पत्थर है तो पत्थर हटा देते हैं सामान्य लोग तो साधु बनने के बाद और अधिक होना चाहिए जितने हो सकता है जहाँ कुछ करे उससे अपना ही लाभ है यदि कोई झाड़ू दे देगा निक्षा नहीं होता है अहंकार छूटता है सेवा करने से शुद्ध होता है तभी तपस्या करने पर तपस्विन शुद्ध कलमस हो तब योग्यता ज्ञान प्राप्ति के लिए शुद्ध कलमस का तो प्रक्षाड़ित दोष दोष का प्रक्षालन होता है इसी के द्वारा तब योग्य होने से योग्यो उपलब्ध उपलक्ष्य प्रजापति रिवाज योग्यता होने पर ही उपदेश से उपदेश फल प्राप्त होता है श्रवण करने पर भी फल प्राप्त नहीं होने के का कारण अपने में योग्यता नहीं है अहंकार है घमंडे कुछ स्वयं तो नहीं करेंगे दूसरे को सिखा देता तो क्यों कर दो तो नहीं करो कोई यदि कुछ करता है उसको घुमा बुला कर करें कहेंगे अरे तू पढ़ने की राय है ना ये काम करने के लिए पढ़ो इसे कुछ लाभ नहीं पढ़ाई करो अपने बड़पन से सिखाएंगे बेचारे नए नए आएंगे तो सोचेंगे हाँ ये शादी यही होगा पुराने में हाथ हक यही करेंगे ये सब पाप ऐसा नहीं जितने हो सकता है स्वयं करे कराए स्वयं करने पर अन्य करे अन्य का जिस प्रकार उपकार कल्याण हो ऐसे स्वयं करे कराए इसका नाम लोक संग्रह अपने स्वयं आचरण करने से स्वयं ऐसा करे उसका जैसे लाभ हो कुछ बुद्धि दूषित तो करके कपट आचरण कुछ बार गलत सिखा करके बिगाड़े नहीं किसको शुद्ध स्वयं सरल और शुद्ध हो दूसरे को सिखाए ये स्वच्छ हो तब कोई नए आए तो देख के वो भी ऐसा करे जहाँ वातावरण शुद्ध होता है नए अपने आप इसे करने लग जाते हैं तो, तो यद्यदा आचरित श्रेष्ठ तथ्य देवी तर जाना इसी प्रकार करने से ही योग्यता प्राप्ति होती और योग्यता होने पर ज्ञान अवश्य होता है ये नहीं कलि युग में ज्ञान नहीं होता है जब करेंगे नहीं प्रयास नहीं करें तो ज्ञान है क्या होगा कोई कहेगा कलि में खिचड़ी नहीं बनती चावल दाल पास में हो कुछ करो तभी बनती नहीं बनती अब दाल भी नहीं लाएंगे चावल भी नहीं बनाएंगे बोलिए तो कली कहा खिचड़ी कहाँ बनेगी खिचड़ी बनती कली काले में सामग्री के बिना कोई बना देगा खिचड़ी कली काल हो सत्य, जो। सत्य जुग युग होने पर क्या होगा चावल दार सामग्री हो तो बनेगा कलयुग में भी ज्ञान की प्राप्ति होती है परमात्मा की प्राप्ति होती है किंतु उसका साधन चाहिए साधन नहीं चाहे तो भात भी नहीं बना सकते हो बना सकते हो चावल नहीं भात बना दो बन जाएगा साधन नहीं तो छोटी चीज़ भी नहीं याद नहीं करे लघु कम हो जाती है क्योंकि लघु कम दिन नहीं होती नहीं होती कैसे करो परिश्रम कर तो होगा बिना परिश्रम कैसे हो जाएगा चौदह सूत्र को भी बोल नहीं पाएंगे यदि याद नहीं करेंगे याद करना पड़ता है ना नहीं अ ये उन नदी लिख इसको कंटस्थ तो करना पड़ता है अपने हो जाता है और जिनके अपने होता है कंटस्थ तो नहीं करते वो नहीं बोल पाते चौदह सूत्र पूछेंगे तो नहीं बोल पाएंगे बीच में अंधकार हो जाएगा और कभी ईत संज्ञा के को छोड़कर वो कहेंगे नहीं आता है क्योंकि कंटस्थ नहीं किया कंटस्थ के हाथ आएगा तो करने पर होता है साधन करने पर फल प्राप्ति होती है तो ये कलयुग युगो का दोष नहीं बल्कि कलयुग में प्राप्ति होती है कम पर, परिश्रम से इसलिए जो साधन आवश्यक है इसके लिए वो करना करने पर ही प्राप्ति होगी आगे बढ़ना यही करना है नहीं तो व्यर्थ है योग्य उपलक्ष्य प्रजापति तो योग्य होने पर उपदेश करते हैं योग्यता जो होता नहीं उपदेश ग्रहण नहीं होता है हाँ ये सो अक्षिणी पुरुष दृश्यते कहते चक्षु में जो पुरुष दिखता है यही आत्मा है अक्षिणी पुरुष दृश्य किसके द्वारा चक्षु में दिखता है ऐसे लगता है कि आंख में दूसरे आंख देखो आंख में दिखता है प्रतिम्ब हुई इसलिए कहते निवृत चक्षुर्वीर मृदि तो कषा यही दृश्य योगी वीर निवृत्त चक्षु भी जिनके चक्षु इंद्र निवृत्त हो गई विषय से जिनके कसा नष्ट हो गए रागदेशादि नष्ट हो गए ये पाप नष्ट हो जाते हैं योगी भी अभ्यास करने पर दिखता है दृष्टा ही दिखता है चाक्य पुरुष ऐसा आत्मा यही आत्मा अपहत पापमादि गुण अपहत पापमादय गुण जो अपहत पापम है ज विजय है विमृत विषक इत्यादि सब यम अवचम पुरा अहम जिसके लिए मैं पहले कहा था यद विज्ञानाद सर्वलोक कामा व्याप्ति जिसके ज्ञान से सब लोक की प्राप्ति सब काम की प्राप्ति ये तद अमृतम भूमाख्यम ये अमृत है भूमाख्या भूमा नाम के अतव अभयम भूमा व्यापक ब्रह्म है इसलिए अभय भय तो द्वितीय से होता है भूमा तो है अद्वितीय उससे कुछ भी नहीं तो किससे भय होगा अतएव ब्रह्म यही ब्रह्म है बृहत्वाद ब्रह्म है व्यापक होने से देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ही ब्रह्म होता है अतय ब्रह्म ब्रह्म शब्द का वृद्धतमिति सबसे व्यापक है ब्रह्म टीका में पुरुष चक्ष में पुरुष दिखता है कौन पुरुष दिखता है पुरुष दृष्टा इति संबंध चाकू सुरुष दृष्टा है अस्मदादि भी तत्व द्रष्टा दृष्टि नास्ती इति हम तो देखते कहीं दृष्टा तो दिखता नहीं तो कहते निवृत्त चक्षुरी ऐसे नहीं इंद्रिय की निवृति विषय से इंद्रिय को हटा करके मन एकाग्र करके लगाने पर दर्शन होता है अभ्यास करना पड़ता है इंद्रियाणाम विषय वैमुख हेतुमाह इंद्रियों का विषय से वैमुख कैसे होगा मृदित तो कसाई कसाया नष्ट होने पर पाप नष्ट होने पर राग दुषादि नष्ट होने पर इंद्र आसक्ति नष्ट होने पर वैराग्य होता है तब तो इंद्रिया से विमुख होते हैं। कच्चे धीर प्रत्येक आत्मा नई छत निवृत योगी भी समाधि निष्ठिर अंतर्दृष्टि भी ध्यावत योगी शब्द से नाम युग नहीं नाम सब योग राज कर थोड़े समय थोड़े दिन मौन रहेंगे नाम हो गया मौनी थोड़े आसन प्राणा कर दिया योगी नाम हो गया योगीराज योगी विकार सामि निष्ठेअ अंतर्दृष्टि भी सामधि निष्ठा समाधि ते अंतर दृष्टि ये अंतर्दृष्ट दृष्टि अंतर, सामते अंतर हो, हो सधि में निष्ठा हो ये योगी यावत यह आत्मा इत्यादिवाक्यन अस्य एक दर्शय ये आत्मा अपहत पत्मा का ये कहा स आत्मा मादि गुण वाला है भूमि विद्याचा से एक वाक्य तुमसे सूचयती आगे भूमा नारद संत कुमार संवाद में आया भूमि विद्याई उसके साथ इस इसकी एकता है जो भूमा है वही मादि आत्मा है वही प्रजापति उपदेश दिवसीय आत्मा का उपदेश करते हैं भूमाख्यम भूमाख्यम अतए अभय अतएव ब्रह्म वृद्धतम शब्दायासवाक्यसमार्थ वाक्यसम कर दिया एक ब्रह्म मंत्री अय आत्मीतिभा से एकदमृत अभयम एत ब्रह्म शब्दवाक्यसम प्रजापतिसम हो गया अथ योम भगवसूय इंद्र विरचना दुन का वाक्य वृत्थ्वाक्यम पात अथ ये वाक्य है अथ ये अथय भगवत्सुपरिख्या अथ एक प्रजापति अक्षिपुष इति वच्वा प्रजापति के वाक्य चक्षम्यपुरुष लिखिता है ये वचन सुनकर के छाया रूपुर जगृतु चक्ष में दिखते तो छाया अपना प्रतिमा छाया दिखती है उसी को ही समझ लिया यही दृष्टा है गृहित्व से दृढ़ीकरण आए और फिर समझ लिया ये जो चक्ष में देखा दो में देखा है कि दिखता है मनुष्य जी से बच्चा जी से समझ लिया यही आत्मा है ब्रह्म यही है खुश हो गए बड़े अच्छा हुआ ब्रह्म ज्ञान बहुत जल्दी हो गया गृहित्व ग्रहण करके फिर थोड़ा दृढ़ करने के लिए प्रजापति में पृष्ठ फिर पूछा अथयो एम हे भगव अवसु परीक्षा जल में दिखता है परिसमनता ज्ञाएते अच्छी तरह से जल में दिखता है ऐश्चय में आदर्श दर्पण में दिखता है क्या दिखता है आत्मन प्रतिबिंबाकार परीक्षाते आत्मा का प्रतिबिंबाकार दिखता है खड़गादू से खड़ग में बर्तन आदि में कहीं पत्थर में कहीं दरवाजे में कहीं दिखता है कौतम ऐसा इनमें से कौन है आत्मा ऐसा हम भगवद्दीरूप इनमें से कौन किम्बा एक एव सर्वेशु इनमें से कौन आत्मा है एक बताई अथवा अच्छा सब जो दिख सर्वत्र दिखता है वही एक एक आई इसे पूछने पर टीका में प्रश्नार्थ अथ शब्द प्रश्नार्थ अथ करके आरंभ किया प्रश्न करने के लिए दोनों इंद्र विरोचना प्रश्न करते अथ कह करके इति शब्द समाप्त अर्थ अंत में इति दे दिया कतमय स हींतक इंद्र विरचनावाक्य समाप्ति के लिए यशक्षुरपलक्षित द्रष्टाषे मैया उतो चक्षुषि पुरुष दृश्यते कह करके चक्षुष उपलक्षित होता है द्रष्टा जीव अंतक चेतन यही मैंने कहा अपहत पाप धर्म वाहन ये आत्मा एक ही शुद्ध चेतन हुई द्रष्टारू से सर्वत्र उपाधि के कारण दृष्ट तो प्राप्त करता है अन्य कोई दृष्टा नहीं नान्यो अतुति दृष्टा श्रोता मन्ता शुद्ध ब्रह्म आत्मा से अन्य द्रष्टा श्रोता मन्ता कोई है ही नहीं जो जो दृष्टा दिखता है वो आत्मा ही है उपाधि के कारण दृष्टि तो दिखता है अलग अलग अंतकरण में अलग अलग दृष्टा दिखते हैं वस्तु तो, तो, तो एक ही है मया वही मैंने कहा वही आत्मा अपहतप आत्मादि धर्मवान आत्मा युवाभ्याम पुनर अन्यथा गृहित किंतु तुम दोनों ने अन्यथा ग्रहण करते मैं तो दृष्टा को कहा अव तो ने छाया को समझ लिया निपतेन सूचय एष ये निपात के द्वारा सूचित तो करते मे तो चाक्षुषुरुष को कहा छाया तो को समझते हो उक्तवान प्रजापति ने कहा एवं में एवं मे प्रजापति प्रजापतिवाच एवं पृष्ठ क पृष्ठ इंद्र विरोचना पृष्ठ प्रजापति पृष्ठ प्रजापति कृष्ठ इंद्र इंद्र विरोचन विरोचन शब्द विरोचनोभ्या विरोचना विरोचन इंद्र विरोचनोभ्या प्रजापतिवाच एस हो य चक्षुष द्रष्टा मै उत वही में कहा जो चक्षु में चक्षुम दृष्टि तीखा मे प्रजापतिदम प्रताप प्रजापतिद कथंतरी तरव मुख्यमंत्री आशंक्य प्रजापति ऐसा कहा तो का वैमुख्यम तमुखता विपरीत ज्ञान भ्रांतिज्ञान की निवृत्ति क्यों नहीं हुई छायाकमान रहते आशंका एक तन मनसी कृत्ता यु सर्वे अन्ते मध्य से परीक्षाते होवाच ये मन में रहकर प्रजापति ने कहा यही सर्वत्र चाक्यु पुरुष दृष्टा है जो चक्यु उपलक्षित है दर्पण उपलक्षित हो सर्वत्र हो ही है येषु सर्वेश अंत सबके अंदर हो है आत्मा ऐसे उत्तर दे दिया यजापति मन से निहिम तत् कर्तुं चोदय प्रजापति जो मन में रखा था निहिता क्या था धा धाधा धाधा को दधातेपुव निपुध करोतीपुवस्थपने मन में रखा उसको प्रकट करने के लिए कर, प्रश्न करते हैं मन में क्या रखे का यही सौरपत्र है नानु कथम युक्तम शिष्य और विपरीत ग्रहण मनुज्ञातुम प्रजापत्र तो विगत तो दोष से आचार्य से सब उनको तो भ्रम हो गया छाया को मान करके पूछते हैं कहाँ यही सर्वु के अंदर है यह आत्मा तो शिष्य का जो विपरीत ग्रहण भ्रांति ज्ञान उसको अनुमति को देना मान लेना ठीक है उनको भ्रम हो गया कहते हैं ठीक है एक गुरु प्रजापति आचार्य से के करते हैं प्रजापति विगत दोष से आचार्य से सत विगत दोष से आचार्य होते हुए प्रजापति ऐसे कैसे भ्रांति ब्रह्म ज्ञान को कहते हैं ठीक है वही मैं कहा ठीक है मैं शिष्यगतम विपरीत ग्रहणम आचार्य अनुज्ञा तो मयुक्त मत अंगीकृत्य प्रजापतिर अभिप्राय शिष्य में जो विपरीत ग्रहण भ्रम ज्ञान विपरीत ग्रहणम आचार्य न ग्रहण आकार नहीं विपरीत ग्रहणम आचार्य न अनुज्ञातम अयुतम आचार्य उसको मान लेना तो ठीक नहीं सम्मान स्वीकार कर देना सम्मति दे देना हाँ ठीक है ये तो अयुतम ये तो अंगीकृत कहते ठीक है आचार्य उसको नहीं मानना चाहिए ये ठीक है तो प्रजापति ने कैसे कह दिया का प्रजापति का अभिप्राय कहते सत्यम नानुज्ञातम यह ठीक है आचार्य शिष्य की भ्रांति को स्वीकार नहीं करना चाहिए करना चाहिए तुम भ्रांत हो नहीं करना चाहिए अनुज्ञा नहीं दी सम्मति नहीं दी कथम तथापि आत्मने ने अध्यारोपित पांडित्य महत्व बुद्धित्व हे इंद्र विरोचनों तथे च प्रथित लोके आत्म ने अध्यारोपित पांडित्य महत्व बुद्धित्व आत्मा में अपने में आरोपित है आरप अभिमान करना सरल है वो भी मूर्ख भी अपने को में कुछ ना कुछ अभिमान करता है इस दोनों में क्या अभिमान है क्या पांडित्य जब आत्मज्ञान नहीं पंडा संजाता अच्छे पंडित आत्मज्ञान जब तो नहीं होता होता है वो पंडित है वो क्या है आत्मज्ञान जब तो नहीं हुआ वो पंडित है ना नहीं तो मूर्ख है ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान है किंतु कोई कोई नाम पंडित कहते तो ये मूर्ख पंडित कहते हैं उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ इस अज्ञान ही और पंडित है कुछ संस्कृत जानता है या तो कुछ जानता है या तो किस विषय में आरोपी तो पांडित्य हम इतने जानते मैं इतने जानता हूँ ये जो है पांडित्य का आरोप होता है और महत्व तो इतने बड़ा में हूँ समझनदार में ये सब दोनों दोनों है इंद्र अध्यारोपितो अध्यारोपिता पांडित्य महत्व बुद्धित्वी आभ्याम आत्मा में आरोपित तो है पांडित्य महत्व आदि जिन दोनों के द्वारा दोनों कौन है इंद्र विरोचन हो अच्छा कर दिया इंद्र विरोचन हो विरोचन आभ्याम हो जाएगा तथे व से ऐसे लोके में प्रथित प्रख्यात प्र, बड़े समझदार है दोनों विद्वान तौह तो तौह तौ, तौ यदि प्रजापतिना मूढ़ौ युवाम विपरीतग्राणावितुक्त साम ततस्त चित्ते दुःख सियाद तज्जनिता चित्तावसाद पुनः प्रश्न श्रवणग्रहणवधारण प्रत्युत्साहघात सियाद अथवाक्षणीय शिष्या मे प्रजापति प्रजापति कहेंगे तुम दोनों मूढ़ हो, मैं तो बताया अलग तुम सायक समझलिया मूढ़ौ युबा विपरीतग्रहिण भ्रांतो ये तो से हम ऐसे कहते प्रजापति ततस्तुचित दुखम से आते दुख होता तो जनिता से चित्ता अवसादात उसके कारण चित्त में अवसाद दुखों से फिर आगे पुरुष प्रश्न करने के लिए साहस नहीं होगा कई प्रश्न करने से डरेंगे श्रवण भी नहीं होगा ग्रहण भी नहीं होगा निश्चय भी नहीं होगा सबके प्रति उत्साह भी आता फिर उत्साह में नष्ट हो जाएगा अतव रक्षणीय शिष्य ही थी मान्य प्रजापति प्रजापति मानते शिष्य की रक्षा करनी चाहिए पहले ग्रहांत है तो उनको तो तुरंत भ्रांत नहीं किया ठीक है कर थोड़ा रखो थोड़ा उनका कहाँ कर दो फिर बाद में धीरे धीरे बताओ टीका में कथन तरी तर विपरीत ग्रहण अपनेतव्यम इत आशंका दोनों का विपरीत ग्रहण कैसे अपने करना है तो गृहणीता में तहावत भाष्य में गृहणीताम तावत् तदुदा तो उदशराव दृष्टानते नपन शामी तीचा पहले ये छाया को ग्रहण करे कोई बात नहीं आगे फिर थोड़े बाद में बताएंगे उदसराव शराव से उसका अपन करूँगा अभिप्राय से कह दिया ठीक है यही पत्र दिखता है ठीक है मैं ताबत विपरीतमितिश गृह गृहणीताम ताबत विपरीतम पहले विपरीत ग्रहण करें चकारेण क्रियापद अकृष थे चकारक गृहतावत सर्वा दृष्टाते अपन चाहिए क्रियापद अपन च मनते प्रजापति एक ये क्रियापद दृष्टाश अलग ऐसा प्रजापति मानते हैं यदाचर श्रेष्ठ की न्यायन सर्वेश मिर्षावादी तम से आदित्य संकति तो, तो श्रेष्ठ जो करता है सब लोग ऐसे करते हैं तो फिर ये यदि ऐसे मानेंगे ऐसे कह देंगे तो मिर्षावादी मिथ्यावादी हो जाएंगे इतने सर्वेसाम तो तो पाठ देखो न ऐसा सर्वेसाम है हाँ सर्वेसामिषावादी तो इसी प्रकार है प्रजापति ने उसको हाँ कर दिया सब उस प्रकार मानेंगे तो सब मिथ्यावादी हो जाएंगे यद्य आचरित श्रेष्ठ तत्वी तरजना जब श्रेष्ठ प्रजापति ने कह दिया यही आत्मा है तो यही मिथ्यावादी भ्रम को स्वीकार कर लिया सब लोग ऐसे भ्रांति को स्वीकार करेंगे तो मिथ्यावादी हो जाएंगे प्रजापति यदि मिथ्यावादी होंगे तो सब मिथ्यावादी हो जाएंगे शंका करते हैं ननू न ही उत्तम ये सब यही सौर्वपत्र दीखता है ऐसे मिथ्या कहना ठीक नहीं चाहिए नहीं कहना चाहिए टीका मैं प्राजापति अभिप्राय में भी प्रकटयन अति प्रसंग अति प्रसंगम परिहर तदीयम अब प्रजापति के अभिप्राय का, का स्पष्ट करते अति प्रसंग नहीं सब लोग मिथ्यावादी हो जाएंगे उसका परिहार करने के लिए तदयम अनुत बाधित दूसयती प्रजापति ने अमृत वसन मिथ्या वचन नहीं कहा नच चुत मुक्तम अनुता नहीं कहा टीका मैं तदव तो आकांक्षा पूर्वकं यती प्रश्न करके स्पष्ट करते मिथ्या कैसे नहीं कहा और छाया को आत्मा समझते ये कहते युक में उपदेश दिया ये तो मिथ्या है कथम तो उसका उत्तर देते स आत्मना उक्तो अच्छे पुरुष मन से सन्नीहत तरह शिष्य गृहिता छाया आत्मना जो स्वयं कहा आत्मना अपने स्वयं कहा चाक्ष पुरुष दृष्टा मन में सन्नीहित मन में हुई शिष्य गृहिता छायात्मा न शिष्य छाया को समझा छाया आत्मा की अपेक्षा छाया आत्मन तो शिष्य के मन में है अपने मन में है सन्नीहित चाक्यूश पुरुष इसलिए कह ऐसा वे वह सर्वेश्व ऐसा शब्द से समीपतरवर्तनी वर्तनी ए तद रूपम समीप तरह अपने मन में जो है तो प्रजापति ने कहा जो अपने मन में उसको बताया उनको लगा कि जो उन्होंने कहा वही बताया ऐसा तो शब्द देकर के ज सन्नी तर सनी तरह सन, तो अपने मन में चाकुस पुरुष उसको लेकर के उपदेश किया न कि इंद्र विरोचना शिष्य के द्वारा जो गृहित छाया उसको लेकर के नहीं ये शब्द जो दिया शिष्या शिष्याभ्याृहतो यो अयमा तत सकाशा आत्मना स्वे प्रजापति न उक्त यो अस्तु अक्षुपलक्षिदृष्टा स मन से प्रजापति सन्नीत अतः स ये तेना शिष्याभ्याृहत तो यो अयमा इंद्र विरोजना ग्रहण किया दोनों ने यहपेक्षा आत्मना स्वैंव प्रजापति आत्मना उत्त आत्म नव स्वयं का प्रजापति ये अस्े उपलक्ष्य त्रष्टा चाक्षुषपुर का अक्ष्य तदृष्टा वो मन में प्रजापति के मन में सन्नीतर हे छाया आत्मा के अपेक्षा उनके मन में सन्निहित तर है प्रजापति के लिए अत सऐव तेन उक्त तेन कात प्रजापति ना वही मन में जो चाक्षुष पुरुष दृष्टा है वही कहा गया इत दृष्टा प्रजापति रन से सन्नीतत्व रै क्या दृष्टा प्रजापति के मन में सन्निहित तर इंद्रविचना के मन में है छाया उस शब्द से कहते उसके अपेक्षा सन्नीहित तरह प्रजापति के मन में दृष्टा है सर्वचाभ्य सौ के अंदर हे वही द्रष्टा इति श्रुते सौ के अंदर हे टीका मे प्रजापतिर्मन द्रष्ट सन्नीहत कथन तस्बाधित अतः प्रजापति के मन में सन्नीत तो हो द्रष्टा तो भी इंद्र विरचना जो छाया को समझ लेते हैं ऐसा आत्मे सर्वेष् अंतु परीक्षा है सौ के अंदर वही एक तो मिथ्यावादी कैसे नहीं है ऐसा प्रश्न होने से उत्तर देते तमेव अवोचद ऐसु आव इति जो प्रजापति के मन में है दृष्टा उसी को ही कहा प्रजापति ने यही सबके अंदर दिखता है न अनुतम उक्तम प्रजापति न प्रजापति ने मिथ्यावासन नहीं किया टीका इतश्च प्रजापति न मृषावादी तो इस कारण से भी प्रजापति मिथ्यावादी नहीं कहते तथा चयर विपरीत ग्रहण निवृत्ति अर्थम अ आह दोनों का जो विपरीत ग्रहण भ्रांति थी भ्रांति के निवृत्ति के लिए ही प्रजापति ने कहा यही सबके अंदर दिखता है सब के अंदर दिखता है कहने पर भ्रांति की के निवृत्ति कैसे होगी वो आगे कहेंगे ओ आ प्या तुम